rthaya anuka कहा वीर रामोयणो वीर जीवो भवई अणसावो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद श्रेयाथी को सभी प्रकार के भोजन पान आदि के मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए हिंसा असत्य चोरी मैथुन परिग्रह और रात्रि भोजन से जो जीव विरत रहता है वो निराश्र अर्थात निर्दोष हो जाता है के पहले एक प्रश्न एक मित्र ने पूछा है पाने योग्य चीज को अधिकतर मात्रा में पानी की चेष्टा करना भी क्या लोभ है अधिक धन प्राप्त करके अधिक दान करने को आप क्या कहेंगे काम क्रोधादि शत्रुओं में से आमतौर से लोभ के प्रति हमने थोड़ा अन्याय किया है क्रोध और मोह जैसा संपूर्णता अनिष्ट लोभ नहीं है या तो लोभ को मैंने संपूर्णतया गलत समझा है लोभ के संबंध में थोड़ी बातें ख्याल में लेनी जरूरी है एक तो काम क्रोध मोह लोभ के मुकाबले कुछ भी नहीं है लोभ बहुत गहरी घटना है छोटा बच्चा पैदा होता है तब उसके भीतर काम नहीं होता पर लोभ होता है काम तो आएगा बाद में लेकिन लोभ जन्म के साथ होता है क्रोध तो प्रासंगिक है कभी परिस्थिति प्रतिकूल होती तब उठता है लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल ही इसलिए मालूम पड़ती है कि लोभ भीतर है क्रोध लोभ का अनुसंग है अगर भीतर लोभ ना हो तो क्रोध नहीं होगा जब आपके लोभ में कोई बाधा डालता है इसलिए क्रोध पैदा होता है जब आपके लोभ में कोई सहयोगी नहीं होता विरोधी हो जाता है तब क्रोध पैदा होता है लोभ ही क्रोध के मूल में है गहरे देखें तो काम का विस्तार वासना का विस्तार भी लोभ का ही विस्तार है बायोलॉजिस्ट जेवी कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु व्यक्ति की तरह तो निश्चित है लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहता अमर का भी एक लोभ है मैं रहूं सदा मैं कभी मिटना ना चाहूं लेकिन इस शरीर को हम मिटते देखते हैं अब तक कोई उपाय नहीं इस शरीर को बचाने का जीवशास्त्री कहते हैं इसलिए मनुष्य काम वासना को पकड़ता है मैं नहीं बचूंगा तो भी कोई हर्ज नहीं मेरा कोई बचेगा मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन इस शरीर के जीवन किसी और में जीवित रहेंगे पुत्र की इच्छा अमरता की ही इच्छा है मेरा कोई हिस्सा जीता रहे बना रहे वो भी लोभ है काम लोभ का विस्तार है क्रोध काम लोभ के मार्ग में आ गए अवरोध से पैदा हुई विकृषणा है मोह जहां जहां लोभ रुक जाता है उसका नाम है जिस जिस पर लोभ रुक जाता है समझने क्रोध है बाधा मोह है सहयोग जो मेरे लोभ में बाधा डालता है उस पर मुझे क्रोध आता है जो मेरे लोभ में सहयोगी बनता है उस उसमें तो मुझे मोह आता है वो लगता है मेरा है उससे ममता जगती है इसलिए क्रोध मोह काम अत्यंत गहरे में ग्रीड लोभ के ही विस्तार है जिस व्यक्ति का लोभ गिर जाता है उसके तीनों जिनको हम शत्रु कहते हैं ये भी गिर जाते हैं लोभ के बिना क्रोध करिएगा कैसे हां यह हो सकता है कि क्रोध के बिना भी लोभ रहे ये असंभव है कि क्रोध के बिना काम वासना हो लेकिन काम वासना के बिना भी क्रोध लोभ हो सकता है कैसे ब्रह्मचरी में भी लोभ हो सकता है और मैं और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी हो जाऊं ये भी लोभ का हिस्सा हो सकता है आत्मा में भी लोभ हो सकता है और परमात्मा में भी लोभ हो सकता है अक्सर ऐसा होता है कि अपने लोग अपने लोभ के लिए जब संसार हाथ से छूटने लगता है तो दूसरे लोभ की चीजों को पकड़ना शुरू कर देते जो यहां धन पकड़ता था वहां धर्म को पकड़ने लगता लेकिन पकड़ वही लोग का भाव वही संसार खो गया कोई हर्ष नहीं स्वर्ग ना खो जाए यहां यश ना मिला प्रतिष्ठा ना मिली कोई हर्ष नहीं उस परलोक में भी कहीं आनंद ना खो जाए कहीं ऐसा ना हो कि ये संसार तो खो ही दिया दूसरा संसार भी खो जाए ये लोग पकड़ता है इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिक लोग बूढ़े होकर धार्मिक होने शुरू हो जाते हैं लोभ के कारण जवान आदमी से मौत जरा दूर होती अभी दूसरे लोग की इतनी चिंता नहीं होती अभी आशा होती है कि यही पा लेंगे जो पाने योग यही कर लेंगे इकट्ठा लेकिन मौत जब करीब आने लगती है हाथ पैर शिथिल होने लगते हैं और संसार का पकड़ ढीली होने लगती इंद्रियों की तो भीतर का लोभ कहता है ये संसार तो गया ही अब दूसरे को मत छोड़ देना माया मिली न राम कहीं ऐसा ना हो कि माया भी गई राम भी गए तब राम को जोर से पकड़ लो इसलिए बूढ़े लोग मंदिरों मस्जिदों की तरफ यात्रा करने लगते तीर्थ यात्रियों में देखें बूढ़े लोग तीर्थ की यात्रा करने लगते ये वही लोग हैं जिन्होंने जब जवानी में तीर्थ के विपरीत यात्रा की कार्ल गुस्ताव जंग ने इस सदी के बड़े से बड़े मनुष्य ने कहा है कि मानसिक रूप से रुगण व्यक्तियों में जिन लोगों की मैंने चिकित्सा की है उनमें अधिकतम लोग 40 वर्ष के ऊपर थे और उनकी निरंतर चिकित्सा के बाद मेरा ये निष्कर्ष है कि उनकी बीमारी का एक ही कारण था कि पश्चिम में धर्म खो गया है चालीस साल के बाद आदमी को धर्म की वैसी ही जरूरत है जुग ने कहा है जैसे जवान आदमी को विवाह की जवान को जैसे काम वाचना चाहिए वैसे बूहे को धर्म वासना चाहिए जुग ने कहा है उन अधिक लोगों की परेशानी ये थी कि उनको धर्म नहीं मिल रहा है इसलिए पूरब में कम लोग पागल होते हैं पश्चिम में ज्यादा लोग पूर्व में जवान आदमी भला पागल हो जाए बूढ़ा आदमी पागल नहीं होता पश्चिम में जवान आदमी पागल नहीं होता बूढ़ा आदमी पागल हो जाता जिस जैसे से जवानी हटती है वैसे वैसे रिक्तता आती है यौवन की वासना खो जाती है और बुढ़ापे की वासना को कोई जगह नहीं मिलती मन बेचैन और व्यथित हो जाता है हमारा बूढ़ा सोचता है आत्मा अमर है आश्वासन होता है हमारा बूढ़ा सोचता माला जप रहे हैं राम नाम ले रहे हैं स्वर्ग निश्चित है सांत्वना मिलती है पश्चिम के बूढ़े को कोई भी सांत्वना नहीं रही है पश्चिम का बूढ़ा बड़े कष्ट में बड़ी पीड़ा में सिवाय मौत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है उस पार उस पार लोभ को कोई मौका नहीं जवानी के लोभ के विषय खो गए और बुढ़ापे के लोभ के लिए कोई ऑब्जेक्ट कोई विषय नहीं मिल रहे मौत का तो लोभ हो नहीं सकता अमरता का हो सकता है बूढ़ा आदमी शरीर का क्या लोभ करेगा शरीर तो खो रहा है हांसे से खिसक रहा है कुछ शरीर के ऊपर पार कोई चीज हो तो लोभ करे लोभ अद्भुत है विषय बदल ले सकता है धन ही पर लोभ ऐसा आवश्यक नहीं लोभ किसी भी चीज पर हो सकता है वासना छूट जाए काम की तो लोभ मोक्ष की वासना बन सकता है तो लोभ की गहराई हम समझ लें क्यों लोभ के साथ अन्याय नहीं हुआ है जिन्होंने भी समझा है लोभ कौन है उसे मूल में पाया है ग्रीड मूल है तो लोभ शब्द से हमें समझ में नहीं आता क्योंकि सुन सुन के हम बहरे हो गए इस शब्द में हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता लोभ का मतलब है कि भीतर में खाली हूं और मुझे अपने को भरना है और यह खालीपन ऐसा है कि भरा नहीं जा सकता यह खालीपन हमारा स्वभाव है खाली होना हमारा स्वभाव है भरने की वासना लोभ है इसलिए लोभ सदा असफल होगा और कितना ही सफल हो जाए तो भी असफल रहेगा हम अपने को भर ना पाएंगे हम चाहे धन से चाहे पद से यश से ज्ञान से त्याग से वृक्ष से नियम से साधना से इन सबसे भी भरते रहे तो भी अपने को भर ना पाएंगे वो भीतर विराट शून्य है उस विराट शून्य का नाम ही आत्मा है तो जब तक कोई व्यक्ति सुना होने को राजी नहीं हो जाता शून्य होने को तब तक उस आत्मा का कोई दर्शन नहीं होता और लोभ हमें शून्य नहीं होने देता इसलिए लोभ को इतना मूल्य दिया है और इतना इतना उससे छुटकारे की बात की है लोभ हमें शून्य नहीं होने देता और लोभ हमें भटकाए रखता है दौड़ाए रखता है और जब तक हम भीतर शून्य न हो जाएं, तब तक स्वयं का कोई साक्षात्कार नहीं क्योंकि शून्य होना ही स्वयं होना है जब तक मैं भरा हूं मैं किसी और चीज से भरा हूं इसे ठीक से समझ लें भरने का मतलब ही किसी और चीज से भरे होना होता है हम कहते हैं बर्तन भरा है बर्तन भरा है इसका मतलब है कि कुछ और उसमें पड़ा है अगर बर्तन स्वयं है तो खाली होगा भरा नहीं हो सकता हम कहते हैं मकान भरा है तो उसका मतलब है किसी और चीज से भरा है अगर मकान स्वयं है तो खाली होगा भरा नहीं हो सकता हम कहते हैं आकाश बादलों से भरा है उसका मतलब है कि बादल कुछ और है जब बादल ना होंगे तब आकाश स्वयं होगा भराव सदा पराय से होता है स्वयं का कोई भराव नहीं होता है जब भी आप स्वयं होंगे शून्य होंगे और जब भी भरे होंगे किसी और से भरे होंगे वो और धन हो प्रेम हो मित्र हो शत्रु हो संसार हो मोक्ष हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट दी आदर्श हमेशा दूसरा होगा जिससे आप भरते जिसको भरना है वो दूसरे से भरेगा और जिसको खाली होना है वही स्वयं हो सकता है इसका मतलब हुआ कि लोग स्वयं को भरने की आकांक्षा है अलोभ स्वयं के खालीपन में जीने का साहस है इसलिए लोभ भयंकर है लोभ ही हमारा संसार है जब तक मैं सोचता हूं कि किसी चीज से अपने को भर लू जब तक मुझे ऐसा लगता है कि भरे बिना मैं चैन में नहीं हूं आप अकेले में कभी चैन में नहीं होते हर आदमी तलाश कर रहा है साथी की मित्र की क्लब की सभा की समाज की हर आदमी खोज कर रहा है दूसरे की अकेला होने को कोई भी राजी नहीं अपने साथ किसी को भी चैन नहीं मिलता और बड़े हैं हम लो। हम लोग, खुद अपने साथ चैन नहीं पाते और सोचते हैं दूसरे हमारे साथ चैन पाएं, हम खुद अपने को अकेले में बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम सोचते हैं दूसरे न केवल हमें बर्दाश्त करें बल्कि अहोभाव माने हम खुद अपने साथ रहने को राजी नहीं है लेकिन हम चाहते हैं दूसरे समझें कि हमारा साथ उनके लिए स्वर्ग अकेला आदमी भागता है जल्दी किसी से मिलने को मार्ग ट्वेन ने मजाक में बड़ी बढ़िया बात कही है मार्ग ट्वेन बीमार था किसी मित्र ने पूछा कि तुरंत तुम स्वर्ग जाना चाहोगे कि नर्क मां तो नेता के इसी चिंतन में मैं भी पड़ा लेकिन बड़ी दुविधा है फॉर क्लाइमेट हेवन इज बेस्ट बट फॉर कंपनी हेल्थ अगर सिर्फ स्वास्थ्य ही करना हो मगर अकेला रहना पड़ेगा स्वर्ग में तो आभावा तो बहुत अच्छी है वहां की लेकिन कंपनी बिल्कुल नहीं महावीर स्वामी बगल में बैठे भी हों आपके तो भी कंपनी नहीं हो सकती कंपनी चाहिए तो नरक वहां जानदार रंगीले लोग कंपनी है वहां चर्चा है मजाक बातचीत है उसने तो मजाक नहीं कहा था लेकिन बात में थोड़ी सच्चाई है लेकिन इसे दूसरे पहलू से देखें तो ये मजाक गंभीर हो जाता है असल में जो लोग भी भी भीतर नर्क में हैं वो हमेशा कंपनी की खोज में होते जो लोग भीतर खुद से दुखी हैं वो सांकी खोजते हैं जो भीतर आनंदित है वो अपना साथी काफी है किसी और साथ की कोई जरूरत नहीं सुना है मैंने एक हाट के बारे में, ईसाई फकीर हुआ पश्चिम में जो थोड़े से कीमती आदमी दिए हैं महावीर और बुद्ध की हैसियत के उनमें एक एक हाट अकेला बैठा है एक मित्र रास्ते से गुजरता था उसने सोचा बेचारा अकेला बैठा है ऊब गया होगा वो मित्र आया और उसने कहा कि अकेले बैठे हो मैंने सोचा जाता तुम जरूरी काम से लेकिन थोड़ा तुम्हें साथ दू टू गिव यू कंपनी एक आठ ने परमात्मा अब तक मैं अपने साथ था तुमने आके मुझे अकेला कर दिया आई वॉज अप टू नाउ विथ मी यू हैव मेड मी अलोन अब तक मैं अपने साथ था तुमने आके मुझे अकेला कर दिया तुम्हारी बड़ी कृपा होगी ये तुम अपनी कंपनी कहीं और ले जाओ तुम किसी और को साथ दो हम अपने साथ में काफी पर्याप्त हैं जो अपने भीतर सोचता है अपर्याप्त हूं वो साथ खोजता है लोग अपने से अतृप्ति है लोभ का मतलब है मैं अपने से राजी नहीं कुछ और चाहिए राजी होने के लिए और जो अपने से राजी नहीं है उसे कुछ भी मिल जाए वो कभी राजी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ भी मिल जाए वो मुझसे दूर ही रहेगा मेरे निकट तो मैं ही हूं कितनी ही सुंदर पत्नी खोज लू फासला रहेगा और कितना ही अच्छा मकान बना लू फासला रहेगा और कितना ही धन का अंबार लग जाए फासला रहेगा मेरे पास तो मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं आ सकता मैं अपने साथ तो रहूंगा ही धन हो कि गरीबी साथी हो कि अकेलापन मैं अपने साथ तो रहूंगा ही और अगर मैं अपने से ही राजी नहीं हूं तो मैं जगत में कभी भी राजी नहीं हो सकता लोभ का मतलब है अपने से राजी न होना किसी और से राजी होने की कोशिश है लोग जब कोई इस कोशिश में सफलता दे देता है तो मोह बन जाता है तब हम कहते हैं इसके बिना मैं नहीं जी सकता यह है मोह कहते हैं अगर ये हट गया तो मेरी जिंदगी बेकार है यह है मोह फिर कोई बाधा डालता है और मेरी इस लोभ की खोज में अवरोध बन जाता है तो क्रोध उठता है मिठा डालूंगा इसे जिससे मोह बनता है उससे हम कहते हैं इस अगर ये मिट जाए तो मैं जी ना सकूंगा और जिससे हमारा क्रोध बनता है तो हम कहते हैं जब तक ये है मैं जीना ना सकूंगा इसे मिटा डालू मोह और क्रोध विपरीत पहलू है एक ही घटना के और ये जो लोभ है हमारे भीतर दूसरे की तलाश इस दूसरे की तलाश में हमारी जो शक्तियों का नियोजन है उसका नाम काम है उसका नाम सेक्स है हमारे भीतर जो ऊर्जा है जीवन की शक्ति है जब ये शक्ति दूसरे की तलाश में निकल जाती है तो काम बन जाती है ये बड़े मजे की बात है थोड़ी दुरूह भी हमें ख्याल में नहीं आता कि जब एक आदमी धन का दीवाना होता है तो धन की दीवानगी उसके लिए वैसे ही काम वासना होती है जैसे कोई किसी स्त्री का दीवाना हो रुपये को हाथ में रख के वैसे ही देखता है जैसे कोई सुंदर चेहरे को देख तिजोड़ी को वो वैसे ही प्रेम से खोलता है जैसे कोई अपनी प्रेसी को बिठाए रात सपनों में प्रेसी नहीं आती तिजोड़ी आती धन जो है इसके लिए सेक्स ऑब्जेक्ट है ये धन के साथ मैथुन रथ है इसलिए जो आदमी धन का दीवाना होता है वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता धन पर्याप्त इसलिए धन का दीवाना पत्नी को प्रेम नहीं कर सकता बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता सभी प्रेम बड़े ईर्षालू हैं अगर धन से प्रेम हो गया तो धन दूसरे से प्रेम ना होने देगा प्रेम जलस है। धन ने अगर पकड़ लिया तो फिर नहीं होने देगा फराडे एक वैज्ञानिक को कोई पूछता था कि तुमने विवाह क्यों ना किया उसने कहा कि जिस दिन विज्ञान से विवाह कर लिया उस दिन सौते पत्नी घर में लाने की हिम्मत फिर मैंने ना जुटाई अक्सर वैज्ञानिक हों, चित्रकार हों, कवि हों, संगीतज्ञ हों, पत्नी से बसते नहीं बसते तो पछताते पछताना पड़ेगा क्योंकि दो पत्नियां मुल्ला नसरुद्दीन से उसका बेटा पूछ रहा था कि पिताजी कानून ने दो विवाह पर रोक क्यों लगा रखी है तो नसरुद्दीन ने कहा कि जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते कानून को उनकी रक्षा करनी पड़ती है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते कानून को उनकी रक्षा करनी पड़ती है एक ही पत्नी काफी है मगर आदमी कमजोर है दो चार दस इकट्ठी कर ले सकता है तो कानून को उसकी रक्षा करनी पड़ती ऐसी भूल मत करना अक्सर जिनको किसी खोज में लीन होना है वे विवाह से बच जाते हैं उसका और कोई कारण नहीं क्योंकि वो खोज ही उनके लिए सेक्स ऑब्जेक्ट जो संगीत का दीवाना है उसके लिए संगीत प्रेस ही है जो काव्य का दीवाना है कविता उसकी प्रेम सी है अब दूसरी पत्नी की कठिनाई खड़ी कर देगी और पत्नियां ऐसे भली भात जानती हैं, कभी कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है कि कोई कवि शादी कर लेता तो पत्नी के बर्दाश्त के बाहर होता है कि वो कविता लिखे बैठ के उसके सामने पत्नी मौजूद हो और पति कविता लिखे तो पत्नी छीन के फेंक देगी उसकी कविता वैज्ञानिकों के हाथ से उनके उपकरण छीन लिए हैं दार्शनिकों के हाथ से उनके शास्त्र छीन लिए हमें हैरानी लगती है कि आखिर ये पत्नी को क्या हो रहा है अगर सुकरात अपनी किताब पढ़ रहा है तो ये उसे किताब पढ़ने क्यों नहीं देती हमें लगता है कि पागल औरत पागल नहीं है वो जाने अनजाने वो समझ गई है कि किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है सुकुरात के लिए पत्नी के बजाय जब पत्नी मौजूद और पति अखबार पढ़ रहा है तो बात साफ मोन महत्वपूर्ण कौन कौन महत्वपूर्ण है ये बात साफ तो अगर पत्नी अखबार को छीन के फाड़ के फेंक देती है तो पत्नी की अंत प्रज्ञा उसको ठीक ठीक दिशा दे रही है वो ठीक समझ रही है जो व्यक्ति जिसमें लीन हो जाता है वही उसके लिए काम विषय हो जाता है लीनता काम विषय का लक्षण है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लीनता स्त्री और पुरुष के प्रति ही हो आपकी लीनता किसी भी चीज के प्रति हो जाए तो जो संबंध है वो काम का हो जाता है लोभ काम की यात्रा पर निकल जाता है फिर चाहे धन चाहे यश चाहे पद चाहे पुण्य इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोभ का एक लक्षण है अपने से बाहर जाना दूसरे की खोज दूसरे के बिना जीना मुश्किल दूसरा स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे की महिमा ज्यादा स्वयं की महिमा गौण और जिसकी स्वयं की महिमा गौण है वो कहीं भी भटके भिखारी ही रहेगा इसलिए लोग भी सदा भिखारी सम्राट हो जाए तो भी उसका भिक्षा पात्र खाली ही रहता है और फिर लोभ से पैदा होती सारी संतियां क्रोध की मोह इसलिए लोभ को पाप का मूल कहा है मित्र ने पूछा है कि ज्यादा धन कमा के ज्यादा दान धन से लोभ का संबंध नहीं है दान से भी लोभ का संबंध नहीं ज्यादा ज्यादा से संबंध है ज्यादा धन कमाने वाला ज्यादा में अटका है कल ये ज्यादा दान भी कर सकता है तब भी ज्यादा ही अटका होगा दान अच्छा है लेकिन प्राश्चित्य की तरह और उसका कोई विधायक मूल्य नहीं जैसे माफी मांगना अच्छा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे माफी मांगनी पड़े कि पहले गाली देनी चाहिए फिर माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि माफी मांगना बहुत अच्छा है माफी मांगना अच्छा है प्राश्चित्य की तरह माफी कोई पुण्य नहीं है माफी केवल पाप का प्राश्चित है दान कोई पुण्य नहीं है केवल वो जो इकट्ठा किया था धन उसका प्राश्चित है दान की कोई विधायकता नहीं है कोई पॉजिटिविटी नहीं है दान की इसलिए जो लोग कहते हैं खूब दान करो अगर उनका मतलब यह कि पहले खूब धन इकट्ठा करो फिर दान करो तो ये ये तो गणित के साथ बहुत तरकीब होगी पहले खूब पाप करो फिर पुण्य करो एक पादरी अपने स्कूल के बच्चों से पूछ रहा था उसने बहुत समझाया था उनको कि मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है सॉल्वेशन के लिए छुटकारे के लिए समझाया था कि जीसस की प्रार्थना पूजा भगवान का स्मरण ये सब जरूरी है जिसको मुक्त होना हो फिर उसने सब समझाने के बाद पूछा कि मुक्त होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है एक छोटे से बच्चे ने हाथ हिटाया हाथ हिलाया वो पादरी बहुत खुश हुआ वो बच्चा खड़ा हुआ उसने पूछा क्या है सबसे जरूरी चीज उसने कहा पाप करना कि जब तक पाप ना करो छूटना किससे छुटकारे का क्या अर्थ है छुटकारे के लिए पाप करना पहली जरूरत है दान के लिए पहले धन इकट्ठा इकट्ठा करना लेकिन यह जाल समझने जैसा है जो आदमी ज्यादा धन इकट्ठा कर रहा है वो दान कर कैसे पाएगा जितना ज्यादा पे उसकी जोर होगा उतना ही छोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादा को पकड़ने की आदत हो जाएगी हाँ वो दान कर सकता है अगर ये दान इन्वेस्टमेंट हो अगर उसको ये पक्का भरोसा हो जाए कि जितना मैं देता हूं उससे ज्यादा मुझे मिलेगा तो वो दान कर सकता है उसे पक्का हो जाए कि यहां देता हूं स्वर्ग में मिलेगा आजकल लोग दान करने में उतने तत्पर नहीं दिखाई पड़ते उसका कारण है स्वर्ग संदिग्ध हो गया और कोई कारण नहीं उतना भरोसा नहीं रहा साफ साफ की है भी अगर पुराने लोग दानी थे तो आप ये मत समझना की आपसे कम लोभी थे स्वर्ग सुनिश्चित था उसमें कोई शक की बात ही ना थी यहाँ देना और वहां लेना नगद था इसमें कहीं कोई उधारी का मामला ना था अब सब गड़बड़ है यहाँ वहां से जाता हुआ नगद मालूम पड़ता है वहां स्वर्ग का मिलता हुआ नगद नहीं है जिन्होंने दान किए हैं पुराने लोगों ने लोभ के कारण ही किए लोभ के विपरीत नहीं लोभ के विपरीत दान बड़ी और बात है लोभ के कारण दान बड़ी और बात है क्या फर्क होगा दोनों में एक फर्क होगा ज्यादा मौजूद नहीं रहेगा दान में अगर ये लगता है ज्यादा दान करूं तो क्यों लगता है ताकि ज्यादा पालू ये ज्यादा की दौड़ क्या है यही दौड़ कल थी कि ज्यादा धन इकट्ठा करूं अब यही दौड़ है कि ज्यादा दान करूं क्यों तुम ज्यादा के बिना क्यों नहीं हो सकते हो ये ज्यादा ये बुखार ज्यादा का आवश्यक नहीं है और जब कोई व्यक्ति ज्यादा से मुक्त हो जाता है तो शांत हो जाता है तब लोग शांत हो जाता है तो जिन्होंने वस्तुतः दान किया है उन्होंने कुछ पाने के लिए दान नहीं किया वो सिर्फ प्राश्चित थे जो व्यर्थ का इकट्ठा कर लिया था वो वापस लौटा दिया है उससे आगे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है पीछे के किए पाप का निपटारा है वो सिर्फ हिसाब साफ कर लेना है और कुछ भी नहीं मित्र ने पूछा है पानी योग्य चीज को अधिकतर मात्रा में पानी की चेष्टा में भी क्या लोभ है असल में पाने योग्य क्या है जो पाने योग्य है वो भीतर पहले से ही मिला हुआ है उसका कोई लोभ नहीं किया जा सकता और जो भी हम पाने योग मानते हैं वो पाने योग नहीं होता लोभ पहले आ जाता है इसलिए पाने योग मालूम पड़ता है इसे थोड़ा ठीक से समझ लें हम कहते हैं जो पाने योग्य है उसके लोभ में क्या हर्ज है लेकिन पाने योग्य वो होता ही इसलिए है कि लोभ ने उसे पकड़ लिया है नहीं तो पाने योग्य नहीं होता जो चीज आपको पाने योग्य लगती है आपके पड़ोसी को पाने योग्य नहीं लगती पड़ोसी का लोभ कहीं और है आपका लोभ कहीं और है यही फर्क है कोई चीज अपने आप में पाने योग्य नहीं जिस दिन आपका लोभ उस चीज से जुड़ जाता है वो पाने योग दिखाई पड़ने लगती है जब तक लोभ नहीं जुड़ा था पाने योग नहीं थी पाने योग का मतलब ही यह है कि लोभ जुड़ गया तब तो एक विशियत सर्किल पैदा हो जाता है लोभ पहले जुड़ गया इसलिए चीज पाने योग मालूम पड़ती है और फिर हम कहते हैं कि जो पाने योग है उसके लोभ में हर्ज क्या ये लोभ जो दूसरा है धोखा दे रहा है इसके पहले ही लोभ आ गया ऐसा समझे तो आसान हो जाएगा हम कहते हैं सुंदर व्यक्ति पाने योग मालूम पड़ता है लेकिन सुंदर ही क्यों मालूम पड़ता है आप जब कहते हैं फलम व्यक्ति सुंदर है तो आप सोचते हैं सौंदर्य कोई गुण है जो वहां व्यक्ति में मौजूद है लेकिन मनस्विद कहते हैं जिसको आप चाहते हैं पाना चाहते हैं वो आपको सुंदर दिखाई पड़ता ये तो हमारे अनुभव की बात है क्योंकि जो आज हमें सुंदर दिखाई पड़ता है जरूरी नहीं कि कल भी सुंदर दिखाई पड़े जो हमें सुंदर दिखाई पड़ता है हमारे मन की तरकीब हम कहते हैं वो सुंदर है इसलिए हम पाना चाहते हैं असलियत और है हम पाना चाहते हैं इसलिए वो सुंदर दिखाई पड़ता है हमारी चाह पहले है और जहां हमारी चाह जुड़ जाती वही सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है जहां हमारा लोग जुड़ जाता है वही पाने योग्य मालूम पड़ने लगता है पाने योग्य क्या है पाने योग केवल वही है जो मिला ही हुआ है जिसे पाने की कोई जरूरत ही नहीं है और जिसे भी पाने की जरूरत है वो पाने योग्य नहीं ये कंट्राडिक्टरी मालूम पड़े विरोधी मालूम पड़े जो पाने योग मालूम पड़ता है वो पाने योग्य है ही नहीं क्योंकि वो पराया है उसे पाना पड़ेगा और जिसे भी हम पालेंगे उसे छोड़ना पड़ेगा संसार का इतना ही अर्थ है कितना ही पाओ छोड़ना पड़ेगा सिर्फ एक चीज मुझसे नहीं छीनी जा सकती वो मेरा होना है उसे मैंने कभी पाया नहीं वो मुझे मिला हुआ है ऑलरेडी गिवेन जब भी मैंने जाना वो मुझे मिला हुआ है उसे मैंने कभी पाया नहीं बाकी आपने जो भी चीजें पाली हैं वो सब छिन जाएंगी जो पाया जाता है वो छिन जाता है क्योंकि वो हमारा नहीं है इसलिए तो पाना पड़ता है एक दिन छिन जाता है जो हमारा नहीं वो हमारा नहीं हो सकता जो मेरा है उसे मैंने कभी पाया ही नहीं वो मैं ही हूं इसलिए धर्म की दृष्टि में पाने योग सिर्फ एक है बात और वो है स्वयं का स्वरूप उसको हम आत्मा कहें परमात्मा कहें मोक्ष कहें ये शब्दों का भेद है बाकी कोई भी चीज पाने योग नहीं लोग दिखाता है ये पाने योग्य ये पाने योग्य ये पाने योग, ये पाने योग, ये पाने योग लोग दिखा देता है वासना दौड़ पड़ती है सफलता मिल जाती है मोह बन जाता असफलता मिल जाती है, क्रोध बन जाता है इसलिए लोभ अधर्म का मूल है सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद श्रेयार्थी को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए इस संबंध में थोड़ा विचारनी है तो क्योंकि महावीर को मानने वालों ने इस सूत्र को बुरी तरह विकृत कर दिया जनों की धारणा केवल इतनी ही रह गई कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती इसलिए नहीं करना चाहिए ये बड़ा गौण हिस्सा है ये मूल हिस्सा नहीं और अगर यही सच है तो अब रात्रि में भोजन करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए क्योंकि महावीर के वक्त न बिजली थी न प्रकाश था न कुछ था आज भी गांव के देहात में लोग अंधेरे में रात भोजन करते हैं। अगर इसीलिए महावीर ने कहा था कि रात्रि भोजन करने में कभी कोई कीड़ा है कड़कट है छोटा पतंग है कीड़ा कोई भोजन में गिर जाए गिर जाता है दिन में गिर जाता है तो रात में तो बहुत आसान और अंधेरे में भोजन या छोटे मोटे दिए के प्रकाश में भोजन अगर महावीर ने इसलिए कहा था जैसा कि जैन साधु समझाते रहते हैं कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है अगर महावीर ने इसलिए कहा था तो अब इस सूत्र की कोई सार्थकता नहीं है अब तो बिजली का प्रकाश जो दिन से भी ज्यादा हो सकता है अब तो कोई इसमें अर्जन नहीं अगर यही कारण है तब तो ये परिस्थितिगत बात थी और अब इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है लेकिन यही कारण नहीं और इसका मूल्य कायम रहेगा इसके मूल्य को हम समझें सूर्योदय के साथ ही जीवन फैलता है सुबह होती है सोए हुए पक्षी जग जाते हैं सोए हुए पौधे जग जाते हैं फूल खिलने लगते हैं पक्षी गीत गाने लगते हैं आकाश में उड़ान शुरू हो जाती सारा जीवन फैलने लगता है सूर्योदय का अर्थ है सिर्फ सूरज का निकलना नहीं जीवन का जागना जीवन का फैलना सूर्यास्त का अर्थ है जीवन का सुकड़ना विश्राम में लीन हो जाता दिन जागरण रात्रि निद्राश दिन फैलाव है रात्रि विश्राम है दिन श्रम है रात्रि श्रम से वापस लौटाना है सूर्योदय की इस घटना को समझ ले तो ख्याल ना आएगा कि रात्रि भोजन के लिए महावीर का निषेध क्यों है क्योंकि भोजन है जीवन का फैलाव तो सूर्योदय के साथ तो भोजन की सार्थकता है शक्ति की जरूरत है लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन की जरा भी आवश्यकता नहीं है सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन बाधा बनेगा सिकड़ाओं में विश्राम में क्योंकि तो भोजन भी एक श्रम है आप भोजन ले लेते हैं तो आप सोचते हैं काम समाप्त हो गया गले के नीचे भोजन गया तो आप समझे कि काम समाप्त हो गया गले तक तो काम शुरू ही नहीं होता गले के नीचे ही काम शुरू होता है शरीर श्रम में लीन होता है भोजन देने का अर्थ है शरीर को भीतरी श्रम में लगा देना भोजन देने का अर्थ है कि अब शरीर का रौण, रौण इसको पचाने में लग जाएगा तो अगर आपकी निद्रा क्षीण हो गई है अगर रात विश्राम नहीं मिलता नींद नहीं मालूम पड़ती सपने ही स्वप्न मालूम पड़ते हैं करवट ही करवट बदलनी पड़ती है उसमें से अस्सी कारण तो शरीर को दिया गया काम है जो रात में नहीं दिया जाना चाहिए तो एक तो भोजन देने का अर्थ है शरीर को श्रम देना लेकिन जब सूरज उगता है तो ऑक्सीजन की प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है प्राणवायु जरूरी है श्रम को करने के लिए जब रात्रि आती है, सूर्य डूब जाता है तो प्राणवायु का औसत गिर जाता है हवा में जीवन को अब कोई जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन दु का मात्रा बढ़ जाती जो कि विश्राम के लिए जरूरी है जान के आप हैरान होंगे कि ऑक्सीजन जरूरी है भोजन को पचाने के लिए कार्बन दो के साथ भोजन मुश्किल से पचेगा मनोवैज्ञानिक अब कहते हैं कि हमारे अधिकतर दुख सपनों का कारण हमारे पेट में पड़ा हुआ भोजन है हमारी निद्रा की जो अस्त है अराजकता है उसका कारण पेट में पड़ा हुआ भोजन है आपके सपने अधिक मात्रा में आपके भोजन से पैदा हुए आपका पेट परेशान है काम में लीन है दिन भर चुप गया काम का समय बीत गया और अब भी आपका पेट काम में लीन है बाकी हम तो अद्भुत लोग हैं हमारा असली भोजन रात में होता है बाकी तो दिन भर हम काम चला लेते हैं जो असली भोजन है बड़ा भोजन डिनर वो हम रात में लेते हैं उससे ज्यादा दुष्टता शरीर के साथ दूसरी नहीं हो सकती इसलिए अगर महावीर ने रात्रि भोजन को हिंसा कहा है तो मैं कहता हूं कीड़े मकोड़ों के मरने के कारण नहीं अपने साथ हिंसा करने के कारण वो आत्महिंसा है आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं एक अवैज्ञानिक है भोजन की जरूरत है सुबह सूर्य के उगने के साथ जीवन की आवश्यकता है शक्ति की आवश्यकता है श्रम होगा शक्ति चाहिए विश्राम होगा शक्ति नहीं चाहिए पेट सांझ होते होते होते होते मुक्त हो जाए भोजन से तो रात्रि शांत होगी मौन होगी गहरी होगी निद्रा एक सुख होगी और सुबह आप ताजे उठेंगे रात्रि भर भी आपको पेट को श्रम करना पड़े सुबह आप थके मंदे उठेंगे इसके और भी गहरे कारण है आपने ख्याल किया होगा जैसे ही पेट में भोजन पड़ जाता है वैसे ही आपका मस्तिष्क ढीला हो जाता है इसलिए भोजन के बाद नींद सताने लगती है लगता है लेट जाओ लेट जाने का मतलब यह कि कुछ मत करो अब क्यों क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर की पेट को पचाने के लिए दौड़ जाती है मस्तिष्क बहुत दूर है पेट से जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है मस्तिष्क की सारी ऊर्जा पेट में पचाने को आ जाती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है इसलिए आंख झपकने लगती है और नींद मालूम होने लगती है इसलिए उपवास से आदमी को रात में नींद नहीं आती दिन भर उपवास किया हो तो रात में नींद नहीं आती क्योंकि सारी ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ दौड़ती रहती तो नींद नहीं आ पाती इसलिए जैसे ही आप पेट भर लेते हैं तत्काल नींद मालूम होने लगती है ये भरे पेट में नींद इसलिए मालूम होती है कि मस्तिष्क को जो ऊर्जा दी गई थी वो पेट ने वापस ले ली पेट जड़ है पेट पहली जरूरत मस्तिष्क विलास लग्जरी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 रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं उठली शाम को वो ठूस ठूस के खा लेते देखते जाते हैं कि सूरत तो नहीं डूब रहा एक घर में मैं ठहरा हुआ था जो मेरे आतिथे थे मेजवान थे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 ना आपने डॉक्टर रख छोड़े लेकिन आप गलती में है आप भी इतने कर रहे हैं कि डालो निकालो डालो निकालो आप सिर्फ एक यंत्र हैं जिसमें भोजन डाला जाता और निकाला जाता एक सर्किल है जब निकल जाए तो फिर डाल लो जब दल जाए तो निकलने की प्रतीक्षा करो आप जिंदगी पर भोजन डालने और निकालने का एक क्रम है यही है जीवन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 इसके पहले दाएं गिरे बाएं झुक गए एक गहन संतुलन साइकिल पर चल रहा है पहली दफे आप साइकिल क्यों नहीं चला पाते हैं। बिठा दिया आपको धक्का दे दिया चलाने। क्योंकि दोबारा भी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे आप अभी भी कर सकते हैं यही लेकिन अभी भय है बस और पता नहीं कि क्या होगा वो भय के कारण आप गिर जाते दो चार दफा गिर के दो चार दफा धक्के खा खाके अकल आ जाती चलाने लगता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 और बड़ा थी। आश्रव महावीर कहते हैं उन द्वारों को जिनसे हमारे भीतर बाहर से चीजें आती आश्रव यानी आना निराश्रव मतलब बाहर से हमारे भीतर अब कुछ भी नहीं आता अब हम अपने में आपकान अब हम अपने में पूरे अब कोई मांग ना रही बाहर अब सारा संसार भी इस क्षण खो जाए बिल्कुल खो जाए तो ऐसा ही लगेगा एक स्वप्न समाप्त हुआ इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा मेरा का थे कि बाहर से आने का जो भी यात्रा पथ था वो समाप्त हो गया अब किसी यात्री को हम भीतर नहीं बुलाते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 अब मैं और ही हूं लेकिन पिता क्रोध में थे जैसा कि अक्सर पिता होते हैं। पिता और पुत्र पर क्रोध में ये ना हो यह जरा असंभावना है असंभावना इसलिए है कि पिता की आकांक्षा इन्हीं तो आकांक्षा पूरी कोई नहीं कर पाता दूसरे की को कोई कैसे करेगा और पिता की सब आकांक्षाएं पुत्र पे टिक्की रहती है वो कोई पूरी नहीं होती सभी पिता क्रोध में होते पिता होने का मतलब क्रोध में होना है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 आज इतना ही